स्थिति का संपादन करेंगे आसन को व्यवस्थित कर लें कमर सीधी करने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं दृष्टि सामने धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए हाथों को नीचे हाथों को गोद में अथवा घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा बनाते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे अपने, अपने शरीर का निरीक्षण कर लें शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव खिंचाव न हो पैरों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें शरीर के अन्य भागों को भी तनाव रहित करें चेहरे के ऊपर प्रसन्नता के भाव किसी भी प्रकार का चेहरे के ऊपर तनाव न रखें यदि आंखें बंद करने में जबरदस्ती लग रही हो एक बार आंखें खोल करके पुनः कोमलता से बंद करने का प्रयत्न करें मानसिक संकल्प संकल्प कीजिए इस समय हम संध्या उपासना के लिए उपस्थित हुए हैं अपने मन को इसी कार्य में लगाएंगे मन ही मन संकल्प कीजिए मन को श्वास पर केंद्रित करें आते जाते श्वास का अनुभव करें लंबे गहरे श्वास बाह्य प्राणायाम ईश्वर का चिंतन करते हुए अभ्यास छोड़ देंगे प्रत्याहार अपने मन को बाहर की समस्त विषयों से हटा अंदर की ओर अंतर्मुखी करें बाहर का कोई भी विषय वर्तमान में नहीं हो धारणा अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करें जहां भी आपको अपनी अनुकूलता अनुभव होती हो वहीं पर मन को टिका लेंगे। धारणा की अनुभूति करें ध्यान सर्वव्यापक परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में रमा हुआ परमेश्वर व्यापक परमात्मा की भावना को मन में रखते हुए ओम का जप करेंगे Oh सर्वव्यापक परमेश्वर आप इस संसार की कण कण में रमे हुए हैं आपसे रहित संसार का कोई स्थान नहीं है आप समस्त ब्रह्मांड में व्यापक होकर सदा विद्यमान रहते हैं हे प्रभो आप सर्वव्यापक हैं इसलिए ठीक ठीक न्याय करते हैं आप हम जीवात्माओं के समस्त कर्मों के साक्षी रहते हैं हमारे प्रत्येक कर्म को प्रत्येक चेष्टा को आप सदा देखते रहते हैं हे परमेश्वर जब कोई हमारे कर्मों को चेष्टाओं को देख रहा होता है उस समय हम अधिक सावधान रहते हैं और जब हमें ये निश्चय हो रहा होता है कि अब हमें कोई देख नहीं रहा उस समय हमारा क्रिया व्यवहार सावधानी पूर्वक नहीं होता हे परमपिता परमेश्वर आप तो सदा देखने वाले हैं सदा देख रहे हैं हे प्रभो जिस दिन ये निश्चय मुझे हो जाएगा मेरा प्रत्येक क्रिया व्यवहार सावधानी पूर्वक होगा हे परम पिता परमात्मा अभी पूरी तरह निश्चय नहीं हुआ है कि आप मेरे प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं ये निश्चय न होने के कारण ही मेरे व्यवहार से त्रुटियां होती हैं मेरे कर्म विपरीत होते हैं मेरा सोचना और बोलना विपरीत होता रहता है हे दयालु पिता जब जब यह निश्चय होता है कि आप दृष्टाभाव से मु जीवात्मा को देख रहे हैं उस समय हमारी मनस्थिति शारीरिक वाणी की स्थिति भिन्न होती है हे दया के भंडार मैं आपको सदा अनुभव करने लग जाऊं और विपरीत कर्मों से बचता चला जाऊं ये तभी होगा प्रभो जब मैं आपके इस सर्वव्यापक स्वरूप को निश्चय पूर्वक मन में बैठा लूंगा हे परमपिता परमात्मा मुझ अल्पज्ञ जीवात्मा पर आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं आपके इस व्यापक स्वरूप को सदा अनुभव करता रहूं व्यापक परमात्मा की भावना रखते हुए स्वयं मन से ओम का जप करें मन को रोके रखें बाहर के विचार नया आने सर्वव्यापक परमात्मा भ्यास छोड़ देंगे सर्व सर्वरक्षक प्रभो रक्षा करने वाला परमात्मा रक्षक परमात्मा की भावना बनावे का जब करेंगे ओ की सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाले प्रभो आप सदा हम जीवात्माओं की रक्षा करने में लगे हुए हैं सदा से रक्षा करते आए हैं हे पिता आपने इस समस्त जगत को रच करके हमारे रक्षा का प्रबंध किया है हे दयालु पिता हम जीवात्माओं को ये शरीर दे करके आपने अपनी रक्षा को ही दर्शाया है हे hey प्रभो ये शरीर रूपी साधन आपने दे करके हमें अपने कर्मों का फल भुगाने के लिए और आगे उन्नति करने के लिए ये प्रदान किया है हे hey प्रभो इसमें आपकी रक्षा ही तो छिपी हुई है दयालु पिता इस शरीर के अंदर जितने भी अंग आपने बनाए हैं उनकी रक्षा का प्रबंध आपने किया है हे प्रभो संवेदनशील कोमल सांग अंग ये आंख यदि इस आंख के अंदर धूल का एक छोटा सा कण भी चला जाता है तो बड़ा दुख होता है हे दयालु पिता आपने इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए ये बाहर ढक्कन लगा दिया है जब कभी ऐसी परिस्थिति होती है तत्काल आपके द्वारा बनाया गया ये ढक्कन बंद हो जाता है और आंख की रक्षा हो जाती है हे प्रभो हमारे शरीर के अंदर आपने मस्तिष्क को रखा है दय को रखा है हे प्रभु ये दो अंग भी बड़े कोमल हैं इस शरीर के लिए परम आवश्यक हैं और इन महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा सुरक्षा आपने कर रखी है मस्तिष्क को बहुत मजबूत हड्डी से आवृत किया है उसको सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान की है ऐसे ही है दयालु पिता आपने हृदय की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर भी हड्डियों का जाल बिछा रखा है जहां भी देखते हैं आपकी उत्तम व्यवस्था से हमारी रक्षा ही हो रही है सब प्रकार से रक्षा करने वाले परमात्मा आपने ये रक्षा तो हमें प्रदान की ही की है एक विशेष रक्षा की याचना आपसे कर रहे हैं हे प्रभो बुरे कामों से रक्षा होती रहे अधर्म से हमारी रक्षा होती रहे अविद्या ज्ञान से रक्षा होती रहे हे दयालु पिता सबसे बड़ी रक्षा हमारे लिए यही है और इसके लिए प्रभु जो जीवात्मा आपकी आज्ञा का पालन करता है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आप ही ले लेते हैं जो जितना आपकी आज्ञा का पालन करता है आप उसकी उतनी ही रक्षा करने में तत्पर रहते हैं उसको बुराइयों से बचा लेते हैं अधर्म से रोक लेते हैं धीरे धीरे उसके अविवेक को दूर करने लग जाते हैं हे पिता हम जीवात्माओं के लिए तो सबसे बड़ी रक्षा यही है हम अविद्या से बच जाएं, अविवेक हमारे अंदर न हो विद्या की तरफ चलते चले जाएं, ये रक्षा प्रभु हमें प्रदान कीजिए रक्षक परमात्मा की भावना रखते हुए स्वयं मानसिक ओम का जप करें को रोके रखें बाहर नहीं जाने दें रक्षा करने वाला परमात्मा अभ्यास छोड़ देंगे पवित्र स्वरूप परमेश्वर शुद्ध परमात्मा की भावना मन में उभारे भावना रखते हुए ओम का जप करेंगे ओ शुद्ध निर्मल परमेश्वर आप समस्त मलों से रहित पवित्र परमात्मा हैं आपके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है हे पिता आप तो सदा पवित्र रहने वाले हैं आपके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं होता सदा पवित्र रहने वाले हे प्रभो हम जीवात्मा सदा पवित्र नहीं रह पाते क्या हुआ जब समाधिस्थ योगी व्यक्ति हो जाते हैं अपनी समस्त अविद्या को समस्त क्लेशों को संस्कारों को दग्ध बीज कर चुके होते हैं उस समय वो आत्मा भी पवित्र हो जाते हैं किंतु प्रभु ऐसा आत्मा सदा पवित्र तो नहीं रहता उससे पहले मलिनता थी जब तक संस्कार दग्ध नहीं किए थे और प्रभु मुक्ति से लौटने के बाद भी ये जीवात्मा पूरी तरह पवित्र नहीं रह पाता किंतु प्रभु आप तो सदा पवित्र हैं सदा पवित्र करने वाले हैं हे परमपिता परमात्मा आपके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है नहीं किसी से आप राग रखते हैं न किसी से द्वेष करते हैं क्योंकि आप पवित्र हैं जो पवित्र होता है वो किसी से राग द्वेष नहीं करता और ऐसा ही व्यक्ति ठीक ठीक न्याय कर सकता है हम जीवात्मा तो पदे पदे राग द्वेष कर बैठते हैं जिससे हम न्याय नहीं कर पाते न अपने ऊपर न्याय कर पाते और नहीं ही जिससे राग द्वेष कर रहे होते हैं उसके साथ न्याय कर पाते हे दयालु पिता आप मुझ अल्पज्य जीवात्मा को पवित्रता प्रदान कीजिए अर्थात जो राग द्वेष के संस्कार हैं, उन संस्कारों को क्षीण कर दीजिए दूर कर दीजिए प्रभु जो पवित्र होता है वो ही तो सदा आनंद में रहता है आप पवित्र हैं तो सदा आनंद में भी हैं और मैं अल्पज्य जीवात्मा पूरी तरह पवित्र नहीं हूं इसलिए तो आनंद से दूर रहता हूं हे दयालु प्रभो मेरे अंदर भी पवित्रता प्रदान कीजिए जिससे मैं भी आनंद का भागी बन सकूं मन, मन पवित्र परमात्मा की भावना रखते हुए स्वयं ओम का जप करें को रोके रखेंगे पवित्र परमात्मा अभ्यास छोड़ देंगे कुछ देर स्वयं का चिंतन करें मैं कौन हूं कहा से संसार में आ गया क्यों इस संसार में आकर के बंधन में बंधा हुआ हूं क्या है मेरा स्वरूप क्या ये चलता फिरता शरीर दिख रहा है यही मैं हूं क्या ये देखने वाली आंखें चखने वाली जिह्वा जिससे सुनते ही ये स्रोत क्या ये मेरा स्वरूप है जिससे मैं मनन करता हूं निर्णय करता हूं क्या ये मन बुद्धि मेरा स्वरूप है ये स्वरूप तो मेरा नहीं हो सकता क्योंकि एक अवस्था ऐसी देखी है जब शरीर यहीं पड़ा हुआ रहता है शरीर को जला दिया जाता है शरीर सड़ जाता है ये शरीर तो मर्ण धर्मा है नाश को प्राप्त होता है ये तो मैं नहीं हो सकता मैं कौन हूं जो शरीर में रहते हुए सुख दुख की अनुभूति जिसको होती है वही तो मैं हूं इस सुख दुख का अनुभव करने वाला मैं हूं इस संसार में मैं अकेला हूं या संसार की अन्य प्राणी भी मेरे साथ हैं क्या ये प्राणी सदा मेरे साथ रहने वाले हैं सदा तो मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं माता पिता से जब संबंध हुआ उससे पहले तो इनसे कोई परिचय नहीं था पत्नी से जब संबंध हुआ उससे पहले तो इनसे कोई संपर्क नहीं था संतान उत्पन्न हुई उत्पन्न होने से पूर्व इस जीवात्मा से मेरा कोई लेना देना नहीं था संसार में कौन है मेरा जितने भी ये संबंध हैं ये संबंध सब के सब अनित्य हैं छूटने वाले हैं सब के सब एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे इस संसार के अंदर मेरा कोई नहीं है कितना भी प्रयत्न करके देखा ये सदा साथ देगा ये सदा साथ देगा लेकिन कोई भी तो टिकाऊ न मिला इसलिए संसार में तो मैं अकेला ही हूं भले ही भीड़ में दिखता हूं मेरा साथी कौन किससे मैं संबंध बना सकता हूँ परमेश्वर की अतिरिक्त मेरा साथी कोई नहीं है परमेश्वर ही सदा साथ देने वाला है सदा साथ रहता है यही मेरा नित्य संबंध है न संसार से संबंध है न सांसारिक लोगों से संबंध है साथी तो केवल एक परमेश्वर है अभ्यास को रोक देंगे मन को व्यवस्थित रखिए संध्या उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे अर्थों का कुछ कुछ विचार करते हुए गायत्री मंत्र ओ भूर्भुव स्व तत्सुव्यं भगोदेव धीमे धो नचो रक्षक प्राणों के भी प्राण दुखों से रहित सुख स्वरूप परमेश्वर सब जगत के उत्पादक समस्त दिव्य गुणों को देने हारे वरने योग्य सर्वश्रेष्ठ सब क्लेशों से रहित और सभी क्लेशों को दग्ध करने वाले परमात्मा दिव्य गुणों के भंडार अपने उपासकों को जिताने हारे हे प्रभो धियो यो न प्रचोदया हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग पर प्रेरित कर, करते रहिए प्रेरित कीजिए इसके लिए हे पिता तत् धीमही आपके इस स्वरूप को धारण करते हैं अर्थात आपकी आज्ञा में चलने का प्रयत्न करते हैं ओम शनो देवी भीष्ट आता श्रव हे कल्याणकारी आपव्यापक देवी दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा अभीष्टे मनोवंछित सुख के लिए पीतए मोक्ष सुख के लिए हे पिता हमें समर्थ कीजिए और हमारे जीवन भर में संयोर अभिश्रवंतु न सदा सुखों की वर्षा करते रहिए ओम वाक् वाक चक्षुः चक्षुः चक्षु चक्षुत्रोत्र ओं नो हृदय ओं कंठ बहुभ्याशोबल ओ कर तल कर प्रेष्ठे हे सर्वरक्षक परमात्मा मेरी समस्त इंद्रियों में बल प्रदान कीजिए मेरी वाणी बलवान हो प्राण चक्षु स्रोत्र बलवान हो मेरी नाभि हृदय कंठ मस्तिष्क सभी बलवान हो मेरी भुजाओं के अंदर यश और बल हो मेरे हाथों का पृष्ठ भाग और ऊपर का भाग सदा बलवान रहे ओम भू पोनातो तो ओम भूअ पोनातो तो कंठे महा ओ मुना हृदय ओ जन पुनाभ्या तपुना पाद सत्यम शेसी ओम खम ब्रह्म तो सर्वत्र हे प्राणों के भी प्राण दुखों से रहित सुख स्वरूप महान प्रभो सबको उत्पन्न करने वाले ज्ञान स्वरूप सत्य स्वरूप आकाश के समान व्यापक परमात्मा मेरी समस्त इंद्रियों को पवित्र कीजिए मेरी इंद्रियों के अंदर मेरे हृदय और मस्तिष्क के अंदर सदा पवित्रता बनी रहे ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तपह, ओम तप ओ सत्य ओत्य तपसोध्य जायत त्रजात ततः स मुद्रो अर्णव स मुद्रा दर्णवा दि संवत्सत अहो रादत विश्व मिश् वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यहामकय पृथिवीचात मथो स्वाहा हे सबको वश में करने वाले परमात्मा सबको धारण करने वाले प्रभो सुख स्वरूप परमेश्वर आपने वेद ज्ञान की रचना की है इस कार्य जगत को आपने रचा है हे दयालु पिता दिन रात की रचना करने वाले आप हैं इस पृथ्वी के ऊपर महासमुद्र और आकाश में स्थित जो समुद्र दिख रहा है ये आपने ही रचा है हे दयालु पिता इन समुद्रों की रचना करने के पश्चात संवत्सरो अजायत आपने इस काल का विभाग किया है क्षण मुहूर्त प्रहर दिन रात पक्ष महीने संवत्सर सब आपने हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए विभक्त किया है हे hey पिता आपने दिन रात रचे सूर्य चंद्र आपकी ही रचना है हे hey रक्षक प्रभो ये सब का सब जैसे पूर्व की सृष्टि में आप रस्ते आए हैं ऐसे ही इस वर्तमान सृष्टि में आपने इनको रचा और इसी प्रकार से आगे रस्ते रहेंगे क्योंकि प्रभो आपका ज्ञान सदा नित्य रहता है उसमें कोई घटना बढ़ना नहीं होता इसलिए आपकी जो रचना और क्रिया होती है वो भी वैसी की वैसी होती है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता हे पिता ये समस्त संसार आपने अपनी जान में सामर्थ्य से रचा है और हम जीवात्माओं के पापों को दूर करने के लिए रचा है अर्थात इस संसार में आकर के हम अपने कर्म फल भोग करके उनसे दूर हो जाएं पापों से दूर हो जाएं इसलिए आपने इस संसार को रचा ओ देवी तो तो प्राची संयोरविधि तो रक्षिता ो नमो नमो धीपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्त योस्म व्यय द्विस्म स्तम वोज्यमेद दक्षिण दिगिंद्रो धीपति स्िस्चिराजी रक्षिता पितर ईश वह तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्त वयम द्विस्म स्त वोजं प्रतीची दिग्वणतीको रक्षिता मीशव तिभ्यो नमो धीपाभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्त योस्म व्स्म वोजं उदीची दिक्सोमो धीपाती स्वजो रक्षिता शिषव तिभ्यो नमो धीपात नम रक्ष्यों नम ईशुभ्यो नम ईभ्यो अस्त वयम वो जं दुव दिग्विष्णुरधिपति कल्मा सग्रीव रक्षिता वीरोधव भ्यो नमो नमो धीपाभ्यो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नम यभ्यो अस्त योस्म्ट व्यम द्विस्म वोज्यम भिद ऊर्ध दिगृहस्पतिरधिपतिक्षिता वर्षमीष वह तेभ्यो नमोपतिभ्योंो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तो ष्टम वयस्त वो जमे दम ओ उवय तमसस्परिश्व पश्यर सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत जातवेदसम दिव वह केव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देव वारुणस्य चक्षुर्मुण आप्राद्यावा प्राद्यावापृथिवी अक्षम सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु स्थस्तुष स्वाह तचुर्देवित पुरस्ताचुक्रमुच्चर पशेम शरद शत जीव शरद शत शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम दीना स्याम शरद शतम भूय शता ओ भूर्भुव भर्गो देवस्य धीमहि से यो नः न हे यानित्कृपया नपोपासना कम धर्मा काम मोक्षाण सद सिर्भविन्न ओ नम शय च मोभवाय नमः शंकराय च नमः चम शिवाय मन को श्वास पर केंद्रित करें परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कृतज्ञता प्रकट करें धीरे धीरे अपने हाथों में संवेदना उत्पन्न करें पैरों को हिला लें और धीरे से आंखों को खोल लेंगे आज की उपासना को यही विराम देते हैं ओम शम